ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के सिद्धांत सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में भष्कर भगवान ने सूत्र के द्वारा सूचित तो जो अनुमान है उसके हेतु का पक्ष में निश्चय रूप सिद्धि को बताया तत्त्व समन्वयात सूत्र के द्वारा सूचित अनुमान है अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय वेदांत तात्पर्य विषयत् वेदांत तात्पर्य विषयत्व रूप जो हेतु हैं वह अखंड ब्रह्म में सिद्ध हैं निश्चित हैं क्योंकि समस्त उपनिषदों में उपनिषदों के तात्पर्य निर्णायक उपक्रम उपसारादि छे प्रमाणों में से कहीं छे के छे तो कहीं कुछ न्यून प्रमाणों से उपनिषदों का तात्पर्य अखंड ब्रह्म में ही प्रतिपादित किया जा रहा है इसलिए वेदांत तात्पर्य विषयत्व रूप हेतु अखंड ब्रह्म में विद्यमान होने से वेदांत से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्या करक प्रमा विषय ब्रह्म बन जाएगा जो पदार्थ जिस प्रमाण से उत्पन्न हुए प्रमाका विषय बनता है माना जाता है उस पदार्थ का ज्ञापक वही वह प्रमाण है तो वेदांत से उत्पन्न हुई प्रमाका विषय ब्रह्म बन रहा है इसलिए वेदांत प्रमाणक ब्रह्म है यह निश्चित हो जाएगा जो एक अवांतर शंका थी वेदांतों का तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म होने पर भी वेदांतों को कार्यपरक क्यों न माना जाए वेदांतों का कार्यरूप अर्थ क्यों न स्वीकार किया जाए तो इसका समाधान करते हुए भास्कर भगवान ने कहा कि न च तदगता पदा नाम ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्ता तो उपनिषद का समन्वय ब्रह्म में निश्चित होने पर उपनिषद के अर्थान्तर की कल्पना नहीं की जा सकती ब्रह्म से भिन्न कार्यरूप अर्थ उपनिषदों का होगा यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि श्रुतहानि अश्रुत कल्पना का प्रसंग प्राप्त होता है जो किसी भी विचारक को अभिष्ट नहीं है और ये जो कहा गया था अर्थवाद न्याय से कि ये कर्तदेवतादि जो कर्मांग हैं है स्थावकत्व उपनिषदों में माना जाए इसके विषय में भाष्कर भगवान ने कहा कि न चेषा कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन परता अवसीयते उपनिषदों में कर्मांग कर्ता और संप्रदान कारक रूप देवता देवतादि ज्ञापकत्व प्रतिपादित नहीं होता निश्चित नहीं होता क्यों तो कहते हैं उपनिषदों के तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म का ज्ञान होने पर श्रुति कहती है कि कर्म का हेतुभूत जो द्वैत है द्वैत ज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है का मतलब उपनिषद है कर्म तथा कर्म कर्मांग का उच्छेदक हैं ज्ञान द्वारा अपने तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म का ज्ञान करा करके कर्म तथा कर्मांग का उच्छेदक बन जाते हैं वेदांत इस अभिप्राय से कहा तत्कन कम पशेत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रोते यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब नच परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए यदम सिद्धन मनात ब्रह्म न इति तत्र आह नच परि इति तो पक्षी ने अपना मत उपस्थापित करते समय ये कहा था ब्रह्म घटादी के तरह सिद्ध होने से प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होने से वेदार्थ नहीं होगा इस विषय में सिद्धांति का मानना है कि परिनिष्ठित वस्तुस्वरूपत्वी ब्रह्मण कोई दर लिया न कि ब्रह्म सिद्ध वस्तुरूप होने पर भी प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मण न ची ऐसा लगाना कि ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है घटादी वस्तुओं में प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यता का प्रयोजक सिद्धत्व नहीं है अपिदु रूपादि गुणवत्ता है वह रूपादि गुणवत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यता का प्रयोजक घटादि के तरह यदि ब्रह्म में होगी तब तो ब्रह्म भी बन जाएगा प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्य लेकिन ब्रह्म में उपादि गुणवत्ता नहीं है इसलिए कि वह निर्गुण है श्रुति कहती है उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत अखंड ब्रह्म में कोई रूपादि गुणवत्ता नहीं है और व्याप्ति भी नहीं है और वह किसी के समान भी नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है और भावात्मक होने से अभावात्मक नहीं है इसलिए क्रमतः प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण एवं अनुपलब्धि आ... प्रमाण का विषय नहीं बनेगा तो बसता है एक शब्द प्रमाण ही तो शब्द प्रमाण में भी पौरुषे वचन जो वेद मूलक हैं, उसी को प्रमाण माना जाता है उस पुरुषे वचन का भी जो अपने प्रामाण्य के लिए वेद सापेक्ष हो स्वतंत्र पुरुषे वाक्य का विषय ब्रह्म नहीं है अपितु जो स्वतः प्रमाणभूत भूत उपनिषदात्मक वेद है उसका विषय ब्रह्म हो जाएगा वेद प्रमाणक हो जाएगा इस अभिप्राय से लिखा कि वस्तु स्वरूपत्वेपि तत्त्वमसि तत्त्वमसि इति इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रम तो नरनीषितुस्वी ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रण ब्र्मात्म्अम्यनवात् क्यों प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है कहते तत्वमसी इस शास्त्र वचन के बिना ब्रह्म जीव की ब्रह्मरूपता किसी भी प्रमाणांतर से अवगत नहीं होती ब्रह्म भाव जीव का अनवगम्यमान है थोड़ी टीका है टीका को देखिए तत्वसी इसका अन्वय शास्त्र के साथ है टीकाकार की तत्वमसी शास्त्र अंतरेण संबंध और धर्मो न वेदार्थ साध्य पाकवत मानतर वेद्यवात तो ये कह रहे हैं यदि सिद्ध वस्तु होने से आप अनुमान प्रमाण से ब्रह्म में बताना चाहोगे शास्त्र अगम्यत्व तो फिर धर्म में भी साध्यत्व रूप हेतु से शास्त्र अगम्यत्व सिद्ध किया जा सकता है उस दृष्टि से धर्म को पक्ष बनाया गया कि धर्म न वेदार्थ इसमें धर्म है पक्ष वेदार्थत्वाभाव है साध्य वेद यानि शास्त्र और वेदार्थत्व यानी शास्त्र विषयत्व का अभाव शास्त्र गम्यत्व का अभाव ये हो जाएगा साध्य और हेतु है साध्यत् यानी अनुष्ठेयत्व ये हेतु है और दृष्टांत है पाकवत मान्तर वेद्यवाद ये मानांतर साध्यत्वेन साध्य मान्तर ये हेतु है और पाकवत ये दृष्टान्त है मानंतर योग्यवाद हो गया हेतु साध्यत्वेन पाकवत ये दृष्टांत है तो जैसे पाक यानी भोजन पुरुष प्रयत्न साध्य है जो रसोई बनती है अपने आप थोड़ी बनती है बनानी पड़ती है तो वह पुरुष प्रयत्न साध्य हुई और ये कोई शास्त्र का अर्थ नहीं है पाक रसोई साध्य तो है रसोई बनाना पुरुष प्रयत्न साध्य है लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्य है मानांतर वेद्य है वो इसलिए उसमें वेदार्थत्व तो नहीं है रसोई आदि में तो जैसे रसोई आदि में मानांतर वेद्यत्व होने से साध्यता होने से मानांतर वैद्यता है और मानांतर वेद्यता होने से शास्त्र वेदार्थत्व तो नहीं है हाँ ऐसे धर्म भी पाक के तरह साध्य यानी पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य है होने से मानांतर वेद्य होने से वेदार्थ नहीं होगा तो इस प्रकार तो कुतर्क से धर्म में भी वेदार्थत्व तो सिद्ध किया वेदार्थत्व तो भाव सिद्ध किया जा सकता है जैसे सिद्ध होने से ब्रह्म में वेदार्थत्व तो भाव आप बता रहे हो और यदि ये, ये कहते हो कि ब्रह्म क्या नाम धर्म साध्य होने पर भी बिना वेद के ज्ञात नहीं होता प्रत्यक्षादि प्रमाण से वो साध्य रूप पाकादि के तरह होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यता उसमें नहीं है पाकादि में है धर्म में नहीं है क्योंकि वह वेद के बिना गम्य नहीं है ऐसा यदि कहते हो तो फिर ब्रह्म भी घटादि के तरह सिद्ध होने पर भी घटादी में प्रत्यक्षादि गम्यता होने पर भी सिद्ध वस्तु ब्रह्म तत्वमशी वेदार्थ वेद के बिना अगम्य है इसलिए तत्त्वमशादी वेद प्रमाण का ही विषय होगा इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि यदि वेदम बिना धर्मस्य से अनिर्णयात बिना वेद के साध्य रूप धर्म का निर्णय नहीं होता और के बिना ही पाकादि का निर्णय हो जाता है इसलिए वे मानांतर्गम्य है और धर्म साध्य रूप होने पर भी वेद से ही निर्णित होने से वेदार्थ है न मानांतर विद्यता उसमें किसमें धर्म में मानांतर विद्यता नहीं है तो कहते तदा ब्रह्मणि अपनी तुल्यम तो ब्रह्म भी सिद्ध होने पर भी घटादि के तरह मानांतरगम्य नहीं होगा वेद गम्य ही होगा यच्च उक्तम हे उपादे इत्यादि यू का अवतरण लिखते हैं टीकाकार यच्च उक्तम उत्तम निष्फलवाद्रम्ह न वेदार्थ इति वेदाथनू पीहरू तो पहले जो ने ये कहा था कि ब्रह्म वेदार्थ नहीं होगा क्यों निष्फल होने से जैसे वो वाक्य 60 नंबर पृष्ठ पर पूर्व पक्ष के मुख का भाष्य में तत्प्रतिपादने रहिते पुरुषार्था भावात पहले पंक्ति में भाष्य में है ना तत्प्रतिपादने च हे उपादे रहित पुरुषार्था भावात। इस वाक्य से ये बताया गया था पूर्व पक्षी के द्वारा कि निष्फल होने से ब्रह्म वेदार्थ नहीं होगा और धर्म तो सफल है उसका स्वर्गादि सुख प्राप्ति नरकादि दुख की निवृत्ति फल है धर्म का इसलिए वेदार्थ हैं और ब्रह्म निष्फल होने से वेदार्थ नहीं होगा ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके परिहार करते हैं सिद्धांतिकी ओर से भास्कर भगवान य तू हे उपादे रहित्वात इति उपदेशनर्थक्यम तोष नइोष तो इति तक है अनुवाद यत से लेकर के तो हे उपादे रहित्वात उपदेश यत। तो ब्रह्म हे उपादे रहित है का मतलब भिन्न है रहित शब्द यहां पर भिन्न अर्थ में है इसलिए रही तत्वात का अर्थ करते हैं टीकाकार भिन्नवात रही तत्वात यानी भिन्नवात और साथ में वहां पर कहते हैं कि ब्रह्मण इति शेष तो तू के पहले तू के बाद और हे उपाधे रहितत्वाद के पहले ब्रह्मण इस ष्यंत पद का शेष करना है जोड़ना है उसे तो यत्तु ब्रह्मण हे उपाधेय रहित्वात् ऐसा तो ब्रह्म हे से भिन्न होने से और उपादे से भिन्न होने से हे उपादे भिन्न ब्रह्म का उपदेश अनर्थक है, यानी निष्फल हैं अनाथक्यम का अर्थ उपदेश अनर्थक्य माने उपदेशस्य निष्फल हे उपादे भाव रहित तो ब्रह्म का उपदेश निष्फल है ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था फल है सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति वह प्रवृत्ति निवृत्ति से होती है और प्रवृत्ति होती है उपादेय के ज्ञान से निवृत्ति होती है हेय के ज्ञान से इसलिए इसलिए शास्त्र यदि हेय अर्थ या उपाधेय अर्थ का प्रतिपादक बनेगा तो हेय ज्ञान और उपाधेय ज्ञान प्रवर्तक निवर्तक बन करके सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति रूप फल का साधन बन जाता है इसलिए सफल है हे अर्थ का प्रतिपादन और उपादे अर्थ का प्रतिपादन ब्रह्म तो हेय भिन्न है उपादे भिन्न है इसलिए ब्रह्म हे उपादे भिन्न ब्रह्म का ज्ञापन तो प्रवर्तक निवर्तक नहीं होगा प्रवर्तक निवर्तक न होने से निष्फल होगा इस प्रकार जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था इसके विषय में कहते हैं कि इति नई सदोष ये सदोष न ये उपादे और हेय भिन्न ब्रह्म का शास्त्र से प्रतिपादन निष्फल नहीं होगा निष्फल है ये जो दोष बता रहे थे ये दोष नहीं है क्यों कहते हैं निरति से सुख की प्राप्ति और दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति रूप जो फल है वह हे उपादे भिन्न ब्रह्मज्ञान मात्र से ही हो जाता है तो हे उपादे भिन्न ब्रह्म का तत्वशादी वाक्य से बोध होते ही से सुख की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो रहा है इसलिए हे उपादे रहित ब्रह्म उपदेश अनर्थक नहीं होगा ये कहा जा रहा कि हे उपादे शून्य ब्रह्मात्मता अवगमान एवं सर्व क्लेष प्रहान पुरुषार्थ सिद्धे तो हे उपादे शून्य ब्रह्मात्मता का मतलब हे उपादे भाव रहित जो ब्रह्म रूपता है जीव की उसका अवगम यानि अनुभव साक्षात्कार और उस साक्षात्कार मात्र से हे उपाधे भाव रहित ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव मात्र से सर्व सर्व क्लेश क्लेश सर्वक्लेश, सर्वक्लेश है दुख तो समस्त दुखों की क्लेश दुख तो सर्व क्लेश समस्त दुख और उनका प्रहण यानी अज्ञान रूपी अध्यास रूपी कारण सहित नाश ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप फल सिद्ध हुआ तो पुरुषार्थ फल सिद्धे तो फल निश्चित होने से थोड़ी टीका है टीका को देखिए देवता देवतादि प्रतिपादन से तु इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में यद्यपि उत्तम इत्यादि से तो यद्यपि उत्तम उपासना इति तत्र किम् प्राण उपास्पर इति तत्र त्रद्यम अंगी करोति इति कौति भाष्य में ना हाँ ये वो वो कामा की जगह फुल हाँ, पूर्ण विराम होना चाहिए हा वो तो पक्षांतर ही हो रहा है हाँ तो ये कहते हैं ये जो कहा गया था कि उपासना परत्वम वेदांतानाम यदि एक अरुचि बताई थी भिन्न प्रकरण होने से भिन्न प्रकरणस्थ कर्म का शेष को बताने वाले वेदांत वाक्य नहीं होंगे ये जो अरुचि थी इस अरुचि के कारण ये कहा था कि स्ववाक्यगत उपासना अंगत्व उपनिषद वाक्यों में माना जाए, उपासना विधि से विषय में कह रहे हैं कि उपासना परत्व इति यदपि उक्तम ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था उनके इस मत का निराकरण दो विकल्प करके किया जा रहा है पहला विकल्प है कि तत्र तम प्राण पंचाग्न आदि परत्वम। इस पद का यहाँ पर अन्वय करना तो प्राण पंचाग्न आदि वाक्यानाम परत्वम उत यानि अथवा सर्वेशम उपासना उपासनापरकम ये दो विकल्प करके सिद्धांति पूछेंगे वेदांतों को उपनिषद उपासना परक मानने वाले पूर्व पक्षी से ये दो विकल्प करके पूछा जाएगा कि आप बताओ कि उपनिषद वाक्य में उपनिषदों में आए हुए जो वाक्य विशेष है प्राण उपासना को बताने वाले पंचाग्नि उपासना को बताने वाले और आदि शब्द से शांडिल्य विद्यादहर उपासनादि को बताने वाले जो वाक्य विशेष हैं उन वाक्य विशेषों को उपासना परक मानना है ये आप कहना चाहते हो या उपनिषद मात्र को यानी समस्त उपनिषदों को उपनिषद के जितने भी वाक्य हैं वे सब के सब उपासना परख हैं उपासना विधि विशेष हैं ऐसा मानना चाहते हो तो इसमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी मानना चाहेगा कि उपनिषद वाक्य विशेष उपासना परख हैं तो इसे तो इष्टापत्ति मान करके वेदांती स्वीकार करते हैं और दूसरा जो विकल्प है उसे नहीं स्वीकार करते हैं कि सभी के सभी उपनिषद उपासना उपासनापरक हैं ये उचित नहीं है जो उपनिषदों में कुछ प्रकरण विशेष हैं उपासना के उन प्रकरण रूप वाक्यों को उपासना परक मानना ये हमें भी अभिष्ट है तो ये लिखते हैं कि तत्र आद्यम अंगीकर इति तो तत्र यानी ये जो दो विकल्प किए गए हैं इन दो विकल्पों में से जो प्रथम विकल्प है कि उपनिषद अंतर्गत जो प्राण उपासना उपासनादि के प्रतिपादक वाक्य विशेष है उनमें उपासना उपासनाव मान, मानना है तो ये इष्ट हैं इसे स्वीकार करते हैं कि देवतादी प्रतिपादन से तो स्ववाक्यगत उपासनाथ न कचिद विरोध तो देवतादी प्रतिपादन से इसमें देवतादी के पास में जो आदि शब्द हैं देवता के पास में आदि शब्द है ना उससे ग्राह्य अर्थ को बताते हैं टीकाकार कि ज्यवादी गुण फल आदि शब्दार्थ। देवता और देवता में उपासना के लिए बताए गए जो ज्यवादी गुण देवता से लेना प्राण आदि को उपास्य जिसको बताया जा रहा है प्राण को और प्राणादि में उपासना के लिए बताए गए उपासना उपयोगी ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व वशिष्ठत्वादि जो गुण हैं प्राण उपासना के प्रकरण में कहे गए वे ज्येष्ठत्वादि गुण और उन प्राण उपासनादि का जो फल है उपास्य समि प्राण का सायुज्यादि रूप वह फल भी आदि शब्द से लेना तो प्राणादि दे प्राणादि देवता और उन प्राणादि देवताओं के ज्येष्ठवादि गुण और सालोक्य सायुज सामिप्य सानिध्य सा, आ, रूप जो मुक्ति है लोकांत पाती संसारांतपाती वह फल ये यदि वाक्य विशेषों का प्रतिपाद्य मानना चाहते हो तो ये मानना तो हमें अभिष्ट है इसका कोई विरोध नहीं है तो देवतादि प्रतिपादन से तो स्ववाक्यगत उपासनाथत्वी स्ववाक्यगत में स्वशब्द से लेना प्राणादि उपासनाओं उपासना के उपासनाओं को और स्ववाक्यगत तो इसमें वाक्य से लिया जाएगा प्राणादि उपासना के प्रतिपादक वाक्य जो प्राण उपासना प्रकरण है प्राण उपासना उपासनादि के प्रकरण और उन प्रकरणों में आई हुई जो उपासना उसके शेष यानि अंग के प्रतिपादक यह देवतादि के बोधक वाक्य हैं प्राणादि का स्वरूप बताने वाले ऐसा मानना कोई विरोधी विरुद्ध नहीं है इसका कोई विरोध नहीं है अभिष्ट है आगे है न उपासना विधि शेषत्व संभवती ब्रह्मण तथा उपासना विधि शेषत्व न संभवती ऐसा अनु करना वो आगे हैं उससे पहले थोड़ी टीका है टीका को देखिए न द्वितीय द्वितीय है समस्त उपनिषदों को उपासना परक मानना टीका में ये जो द्वितीय विकल्प है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता वेदांती के द्वारा समस्त उपनिषदों को उपासना परक नहीं मान सकते वेदांती क्यों गतिविधिशून याना सत्यम ज्ञानम इत्यादीना स्वार्थे फलवताम उपासना परत्व कल्पना अयोगाथ तो सत्यम ज्ञानम अंत ब्रह्म इत्यादि वाक्य में प्रतीयम जो अखंड ब्रह्म अर्थ है जो उपासना का अंग रूप नहीं है और उस अखंड ब्रह्म का स्वार्थे फलवताम ये भी इत्यादि नाम वाक्यानाम का विशेषण होगा ये विधि सुनयानाम सत्यम ज्ञानम इत्यादि नाम स्वार्थे फलवताम तो स्वार्थे फलवता मैंने स्वार्थ जो अखंड ब्रह्म है स्व से लेना सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यों को और उनका तात्पर्य विषय भूत जो अखंड ब्रह्म उसी में वे फलवान है यानी अखंड ब्रह्म ज्ञान मात्र से ही अपने स्वार्थ का ज्ञान कराने से ही समस्त दुखों की हानि रूप फल वाले हो जाते हैं यह भी कहा था ना कि हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगम एवं सर्वक्लेशाना पुरुषार्थ सिद्धे इस वाक्य से तो इसलिए स्वार्थ में ही फलवान है यह उपनिषद वाक्य तो उपासना परत्व कल्पना आयोगात इन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में उपासना परत्व की कल्पना असंभव है संभव नहीं है आगे है नतु तथा ब्रह्मण इत्यादि का अवतरण टीका में किंच तदर्थस्य ब्रह्मणः ज्ञानात् तद तत्शेषा प्राकूर्ध्यस्थगुणवत न द्वितीय तो भाष्य में जो जु न, न तु तथा इत्यादि वाक्य आ रहा है उसका ये अवतरण है कि तदर्थस्य ब्रह्मणः तदर्थस्य ब्रह्मण में तत्शब से लेना सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यों को और सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य का अर्थभूत जो अखंड ब्रह्म है तदर्थ है ब्रह्म यानी अखंड ब्रह्म उस ब्रह्म में तत्शेषत्व यानी उपासना शेषत्व तत्शेषत्व में तत्शब्द का अर्थ है उपासना और तत्शेषत्व का अर्थ है उपासना से तो जैसे प्राण आदि उपासना के शेष बन जाते हैं उपासना का कर्म रूप कारक बन करके उपाश्य बन करके ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य का अर्थभूत जो ब्रह्म वह उपासना का शेष आप कहते हो बनेगा तो ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यर्थभूत ब्रह्म में उपासना शेषत्व वाक्यार्थ ज्ञान से पहले अपेक्षित है अथवा ऊर्धव यानी बाद में अपेक्षित है कब मानना चाहते हो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ ब्रह्म को उपासना का अंग ब्रह्म ज्ञान से पहले मानना चाहते हो या ब्रह्म ज्ञान से बाद में मानना चाहते हो ये दो विकल्प हुए उसमें से यदि प्रथम विकल्प मानना चाहेंगे ब्रह्म ज्ञान से पहले सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म में उपासना उपासनाशेषत्व तो मानना चाहते हैं ये यदि विकल्प है आपका तो इसमें किसी प्रकार से उपासना उपासनाशेषत्व तो बन सकता है ज्ञान से पहले उपाधि निमित्तक जो गुण है उन गुणों को लेकर के उपासना हो सकती है उपासना शेषक आ सकता है लेकिन ज्ञान के बाद कहना चाहोगे ब्रह्म को उपासना का शेष तो ये संभव नहीं है ज्ञान के बाद में तो उपासना का कारण जो उपास्य उपासक भेद ज्ञान है उसी का उच्छेद हो जाता है अद्वैत ब्रह्मबोध से अखंड ब्रह्मबोध से तो फिर उपासना का निमित्त उपास्य उपासक भेद ज्ञान ही नहीं रहा तो उपासना भी नहीं होगी इसलिए उपासना शेषत्व ब्रह्म ज्ञान से पहले यदि मानना चाहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान से पहले तत्पद वाच्य वाचार्थ की उपाधि को लेकर के किसी प्रकार से सोपाधिक ब्रह्म उपासना शेष बन सकता है ये, ये कहा जा रहा है कि आद्य अध्यस्त गुणवत तस्य। तो उपाधि के जो गुण हैं उनका उपहित में अध्यास होगा आरोप होगा इसलिए अध्यस्त गुणवान जो तत्ने ब्रह्मण ज्ञान से पहले तो अज्ञान तो अबाधित है ना तो ब्रह्म की जो उपाधि है माया और वह अभी विद्यमान होने से माया के कारण जो गुण है मायिक औपाधिक उन गुण वाला हो जाएगा सोपाधिक ब्रह्म तो अध्यस्त गुणवान ब्रह्म में तत्शेषत्वे भी यानि उपासना शेषत्व भी विद्या कारण ब्रह्म की उपासना है ना? ऐसे उन उपासनाओं में ज्ञान से पहले उपासना शेषत्व उपा ओपाधिक गुणों को लेकर के ब्रह्म में सिद्ध होने पर भी तो कहते हैं तत्षत्वेपी न द्वितीय यानी ज्ञान के अनंतर अहम् ब्रह्मास्मि इस अद्वैत बोध के अनंतर उपासना शेष ब्रह्म को माना जाए ये जो द्वितीय विकल्प है ये ठीक नहीं है हाँ, तो स्वयं मैं ब्रह्म भाव का आरोप करके हां तो ये कहा जा रहा है कि वहां भी औपाधिक ब्रह्म है हाँ, हाँ, लेकिन वो भेद सत्य मानते हैं वो ये वेदांति सत्य भेद नहीं मानते हाँ। हाँ। हाँ। तो औपाधिक भेद है मतलब अध्यस्त गुण है उसमें स्वरूप स्वरूपतः भेद नहीं है हाँ, हाँ। कि ब्रह्म में यानी जीव में ब्रह्म भाव का अध्यारोप करके वो किया जाएगा ब्रह्म की उपासना हाँ आसद ब्रह्म भेद का आरोप करके तो यहां पर तो पर उपाधि के गुणों का अध्यारोप है ब्रह्म ब्रह्म में स्वतः निर्गुण ही है। तो तस्य शेषत्वेपि उपासना शेषत्वेपि न द्वितीय वह द्वितीय यानी ज्ञान के अनंतर निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद उपासना से शेषत्व ब्रह्म में मानना अविष्ट है ये नहीं कह सकते इस अभिप्राय से लिखा भाष्कर भगवान ने नतु तथा उपासना विधि नेश संभवती तथा का अर्थ करते हैं टीकाकार प्राणादि देवतावत इत्यर्थ तो जैसे प्राण उपासना उपासनादि के प्रकरण में प्राणादि देवता उपासना के शेष है ऐसे ज्ञानोत्तर काल में उपासना का शेष ब्रह्म को माना जाए ये नहीं कहा जा सकता क्यों नहीं कहा जा सकता तो कहते इसलिए कि भाष्य में लिखा एकत्व एकत्वे हे उपादे शून्य तया इत्यादि वाक्य हेतु बताने वाला है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस वाक्य का कि अहम इति एकत्वे ज्ञाते सति हे उपाधेय शून्य तया ब्रह्मात्मनः फलाभा उपास्य उपासक ज्ञानस्य कारणस्य उपासकद्वैत कारणस नाशाचासनाशेषत्व न ये जो में न है वो इधर लगेगा तो, तो ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर जीव ब्रह्म का एकत्व निश्चित होने पर क्या होगा तो कहते हे उपादे शून्य तया ब्रह्मात्मन फलाभा तो ब्रह्म अभिन्न जो ब्रह्मज्ञानी है उसे अब न तो सुख को प्राप्त करना है न तो उसके पास कोई दुख है जिसको निवृत्त करना है ब्रह्म को ब्रह्म स्वरूप होने से न तो सुख को प्राप्त करना है न तो ब्रह्म के पास कोई दुख है उसे हटाना है तो ब्रह्म जैसे फल रहित है वह फल स्वरूप होने से फल रहित है उसे फल की अपेक्षा नहीं है ऐसे वह हे उपाधे भाव रहित निरतिशय सुख स्वरूप समस्त दुखों से रहित ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जो ब्रह्मनिष्ठ है वह भी ब्रह्म के तरह किसी फल को अपना प्राप्य नहीं देखता वह आपकाम है उसे दुखों को निवृत्त नहीं करना है दो ही तो प्रकार का फल है या तो दुख को निवृत्त करना है या तो सुख को प्राप्त करना है ब्रह्म को न तो दुख को हटाना है और न तो सुख को पाना है और वह ब्रह्म हे उपादे रहित ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव संशय विपर्य रहित हो रहा है जिसे वह भी फल रहित है उसे कोई फल नहीं चाहिए आप है हाँ। आपकाम से का स्प्रिया तो उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान से कारण से नाशाच्य और वह अपने आप को उपासक नहीं समझेगा ब्रह्म को उपास्य नहीं समझेगा उपास्य उपासक भेद ज्ञान का निमित्त जो अद्वैत का अज्ञान है वह चला गया तो उपास्य उपासक भेद ज्ञान भी नहीं रहेगा तो इसलिए कहते हैं उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान से कारण से नाशात न उपासना से तो ब्रह्म उपासना शेष नहीं होगा ज्ञान के अनंतर उपासना शेष नहीं माना जाएगा ब्रह्म को इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एकत्वे हे उपादे उपाधे शून्यतया द्वैत विज्ञान उपमर्दोपत्ते एकत्वे ज्ञाते सती ऐसा लगाना तत्वमशादी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर तत्वमसी वाक्या एकत्व तत्त्वम पदार्थ का एकत्व ये है तत्वमसी वाक्या वह उत्तम अधिकारी को तत्वमसी वाक्या जीव ब्रह्म का एकत्व रूप ज्ञात हो जाता है तो ज्ञात होने पर हे उपादे शून्य तया तो ज्ञानी अपने आप को हे उपादे शून्य देखेगा यानी ब्रह्मरूप देखेगा तो क्रियाकार जो द्वैत विज्ञान है उपास्य उपासक भेद ज्ञान उसका उपमर्द हो गया यानि नाश हो गया तो उपमर्दो उपपत्या ने नाश सिद्ध होने से उपपत्ति का अर्थ है सिद्धि तो उपमर्दो उपमर्द सिद्धे उपमर्द ने नाश सिद्धे, नाश होने से नाश का निश्चय होने से न उपासना विधि से सत्वम ब्रह्मणा ऐसा लगाना तो ब्रह्म उपासना का अंग नहीं बनेगा न ही एक विज्ञान उन्मथित इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार संस्कार बला पुनरुदये इति तो ये कहते हैं आप कह रहे हो कि तत्वशी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा एकत्वबोध तो होने पर उपास्य उपासक भेद ज्ञान जो उपासना का निमित्त था उसका उपमर्द होने से उपासना विधि से सत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा कहा जैसे तत्त्वमशारी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे द्वैत ज्ञान निवृत्त हुआ और द्वैत ज्ञान को निवृत्त करके यह जो तत्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुआ अद्वैत ज्ञान है यह भी क्षणिक होने से चला जाएगा वृत्ति रूप है ना तो द्वैत ज्ञान को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाएगा तो बाद में जो शरीर रहता है और ज्ञानी का व्यवहार होता है तो व्यवहार में उसे द्वैत की प्रतीति होती है कि नहीं होती है तो द्वैत की प्रतीति होती है तो द्वैत प्रतीति तो द्वैत ज्ञान है वो हो जाता है संस्कार बलात द्वैत ज्ञान उत्पन्न होता है ना और जो उत्पन्न हुआ द्वैत ज्ञान है वह जैसे बाकी व्यवहार कराता है ऐसे ब्रह्म की उपासना रूप व्यवहार भी कराएगा ब्रह्म को उपासना का शेष भी बना देगा और वह जो संस्कार बलात होने वाला ज्ञान है द्वैत ज्ञान उससे उपासना विधि शेषत्व ब्रह्म में सिद्ध होगा ज्ञानोत्तर काल में भी ऐसा यदि कहते हैं ब्रह्म को उपासना शेष समझने वाले तो उसका निराकरण किया जा रहा है कि द्वैत ज्ञान से संस्कार बलात् पुनर्दय विधानम यानी संस्कार द्वैत संस्कार के बल से फिर से द्वैत ज्ञान का उदय होने से विधानम यानि ब्रह्म की उपासना का विधान है, तो जो है हाँ। तो आ, ये जो है भेदा भेदवादी ऐसा मानते हैं इसलिए तो उपनिषदों में वे लोग कहते हैं ये कहा तमेव विज्ञाय। प्रज्ञा कुरवी त्राह्मण यह वाक्य कहता है कि उसको जान करके फिर प्रज्ञा करो विधि है तो संस्कार बलात् ज्ञान द्वैत ज्ञान का फिर से उदय होने पर उपासना का विधान होगा और उस उपास किसकी उपासना करेगा वो संस्कार बलात् द्वैत ज्ञान आ, उत्पन्न हुआ है जिसके चित्त में वह ज्ञानी ब्रह्म की उपासना करेगा वो कहा जा रहा है कि उस अवस्था में वो ब्रह्म उपासना करें संस्कार बलात उत्पन्न जब द्वैत ज्ञान होगा तो उसे उस समय ब्रह्म की उपासना करनी है बाकी व्यवहार करता है तो ब्रह्म की उपासना भी करें उस समय वह बन जाएगा प्रवर्त्य जिसके चित्त में संस्कार बलात् उत्पन्न हो रहा है द्वैत ज्ञान वह प्रवर्त्य हैं ब्रह्म उपासना विधि का ब्रह्म उपासना का विधान करने वाले विधिवाक्य उसे प्रेरणा देंगे कि तुम उस अवस्था में ब्रह्म उपासना करो जब संस्कार बलात द्वैत ज्ञान उत्पन्न हो तब ऐसा यदि कोई मानता है तो इसके लिए कहते हैं कि न इति आह, कि नी एक तो विज्ञान उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभव अस्ति। द्वैत विज्ञान के पास में टीकाकार कहते हैं द्वैत विज्ञान के विशेषण के रूप में थोड़ा ये शेष जोड़ दो द्वैत दृढ़त संभव नास्ति ऐसा लगाना एकत्व तो विज्ञान उन्मथित दृढ़ द्वैत विज्ञान पुनः संभव नास्ति का अर्थ है यस्मात् जिस कारण से कहते एक बार परमात्मक एकत्व तो बोध से द्वैत का द्वैत विज्ञान का उन्मथन हो जाए निवृत्ति हो जाए बाध हो जाए तो फिर दृढ़ द्वैत विज्ञान कि उत्पत्ति संभव नहीं है उत्पत्ति नहीं होती संभव नास्ति। तो द्वैत विज्ञान में दृढ़ता क्या है तो द्वैत विज्ञान तो एक बार अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के बाद द्वैत विज्ञान निवृत्त हो गया बाधित हो गया और बाद में भी वो द्वैत ज्ञान हो सकता है संस्कार बलात, लेकिन वो दृढ़ द्वैत ज्ञान नहीं होगा संस्कार बलात बलात्त तो द्वैत ज्ञान होगा संस्कार बलात होने वाला द्वैत विज्ञान है बाधित तो द्वैत विज्ञान और द्वैत विज्ञान में दृढ़ता मानी जाती है भ्रांतित्व अनिश्चय बाधित द्वैत विज्ञान में तो भ्रांतित्व का निश्चय रहता है वो दृढ़ता नहीं है दृढ़ता कहा जाता है भ्रांतित्व अनिश्चय को तो ऐसा द्वैत विज्ञान जिसके भ्रांतित्व का निश्चय नहीं है ऐसा द्वैत विज्ञान एकत्व विज्ञान से एक बार बाधित होने के बाद फिर से नहीं होता फिर सत्य द्वैत विज्ञान जैसे ज्ञान होने से पहले सत्य द्वैत विज्ञान है ऐसा सत्य द्वैत विज्ञान एकत्व विज्ञान से एक बार द्वैत विज्ञान के निवृत्त होने पर संभव नहीं है इसलिए दृढ़ता का अर्थ करते हैं टीकाकार कि भ्रांतित्व अनिश्चय दार्ढ्यम ओ तो द्वैत विज्ञान में दार्ढ्य दृढ़ता क्या है तो भ्रांतित्व अनिश्चय तो भ्रांतित्व अनिश्चय रूप द्वैत विज्ञान एक बार अद्वैत विज्ञान से निवृत्त होने पर नहीं होता और जो संस्कार से होने वाला है संस्कार बलात होने वाला द्वैत विज्ञान वह तो बाधित द्वैत विज्ञान है ये आगे कह रहे हैं तो संस्कार उत्थन तु भ्रांतित्व निश्चितम भ्रांतित्वेन निश्चित मानते है निश्चितम का अर्थ बाधितम भ्रांति रूप से निश्चित हैं बाधित है जैसे रेगिस्थान में सूर्य किरणों में जल जो दिखता है विवेकी पुरुष को वह बाधित है यानी अध्यस्त रूप से निश्चित है ऐसे ये जो एकत्व ज्ञान के अनंतर संस्कार से उत्पन्न होने वाला द्वैत विज्ञान है वह भ्रांतित्वेन भ्रांतित्व निश्चित है, इसलिए दृढ़ नहीं कहलाएगा वो बाधित तो द्वैत विज्ञान है और बाधित तो दोई, द्वैत विज्ञान विधि में निमित्त नहीं बनता इसलिए कहते न विधि निमित्तम वह विधि का निमित्त नहीं बनेगा ये लिखते हैं टीका में टीका क्या नाम वो भाष्यम भाष्कर भगवान की ये न उपासना विधि से सत्व ब्रह्मण प्रतिपद तो अबाधित तो द्वैत विज्ञान तत्वसी वाक्य से एक बार अद्वैत विज्ञान होने पर नहीं होता है अबाधित तो द्वैत विज्ञान नहीं होता है वो अबाधित द्वैत विज्ञान उपास्य उपासक भेद ज्ञान धित होना चाहिए वह उपासना विधि का प्रयोजक है वह उपासना विधि शेषत्व का प्रयोजक द्वैत विज्ञान एक बार अद्वैत ज्ञान से बाधित होने पर नहीं होता इसलिए ज्ञानोत्तर काल में संस्कार बलात् द्वैत विज्ञान उत्पन्न होने पर उपासना विधि शेषत्व ब्रह्म में आएगा ये नहीं कहा जा सकता ये यह यहाँ पर कहा कि ये न उपासना विधि से स्रह्म प्रतिपद्यत एन का अर्थ करते है टीकाकार कि उपासनायाम कारणस्य सत्व तो उपासना में कारण होता है अबाधित तो द्वैत विज्ञान वो यदि विद्यमान हो तो उपासना विधि शेषत्व ब्रह्म में आएगा वह ब्रह्म ज्ञानी में नहीं है अबाधित तो द्वैत विज्ञान नहीं है अपितु बाधित द्वैत विज्ञान है वह उपासना विधि शेषत्व का प्रयोजक नहीं है अब यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे